पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र तिरालिश विशेष विचार सूत्र तिरालिश सवितर्क समापत्ति से निर्वितर्क समापत्ति में भेद बोधक जो अर्थ मात्र निर्भाषा पद है उसके अर्थ को यो समझना चाहिए कि जैसे सवितर्क समापत्ति में ग्राह्य ध्येय पदार्थ तथा ग्राह्य ध्येय पदार्थ का वाचक शब्द और ग्राह्य ध्येय पदार्थ का ज्ञान ये तीनों विषय चित्त में वर्तमान रहते हैं वैसे निर्वित समापत्ति में ये दोनों विषय चित्त में नहीं रहते हैं क्योंकि इस दशा में केवल ग्राह्य ध्येय वस्तु विषयक ही चित्त स्थिर रहता है शब्द और ज्ञान विषयक नहीं रहता इसलिए इसको अर्थमात्र निर्भाषा कहते हैं क्योंकि इस समापत्ति में शब्द अर्थ ज्ञान रूप त्रिपुटी रूप विकल्प का भान न होकर केवल अर्थाकार से ही चित्त विद्यमान रहता है यद्यपि इस अवस्था में ग्रहाकार ज्ञानात्मक चित्तवृत्ति भी रहती है परंतु वह अपने रूप से भान नहीं होती है किंतु ध्येय रूप ही हो जाती है इसलिए स्वरूप शून्य इव में यह पद इव पद दिया है शब्द और ज्ञान भान न होकर केवल अर्थ का ही भान क्यों होता है इसमें हेतु दिखलाने के लिए स्मृति परिशुद्ध यह पद प्रयोग किया है अर्थात यदि विकल्पात्मक आगम अनुमान ज्ञान के कारणीभूत शब्द संकेत का स्मरण इसमें रहता तो शब्द और ज्ञान का भी होता परंतु वह स्मरण इस दशा में नहीं रहता क्योंकि उसकी इस दशा में परिशुद्धि निवृत्ति हो गई है इसलिए शब्द और ज्ञान का भान न होकर केवल स्थूल गौ घट पदार्थों के स्वरूप का ही भान होता है अन्यथा नहीं टिप्पणी सूत्र तिरालीस यहाँ प्रसंग से भाष्यकारों ने यह भी बतलाया है कि इस निर्वितर निर्वित समापत्ति के विषयभूत जो स्थूल गौ घटादि पदार्थ है वे न तो अणु समुदाय है न ज्ञान स्वरूप है और न अणुओं से उत्पन्न भिन्न कार्य स्वरूप है यह घट है एक इस एक बुद्धि के उत्पन्न करने वाले अणुओं का स्थूल परिणाम विशेष है